क्या प्रश्न बनते हैं उस पर बात करते हैं प्रश्न और उत्तर ठीक है भाई क्वेश्चन आंसर व्यवस्था को लेकर हाँ जी शुरू करेंगे जो भी आपको डाउट आता है ये आगे दीजिए इनको भैया जो भी डाउट आता है सब पूछ कुछ ऐसा कोई मुद्दा नहीं वो वो वो वो भैया वो वो पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे, पीछे, पीछे, पीछे। हाँ जी हेलो <laughs> आप गुरुकुल के बच्चों के साथ आए मैं साथ तो आया हूँ गुरुकुल से तो नहीं हूँ मैं नहीं एक जब तक पूरा मॉडल तैयार नहीं होता तो ग्राम सुरक्षा की बात आती है जैसे आपका एक गांव तैयार हो जाएगा तो कुछ बाहर से भी समस्याएँ आने वाली हैं कोई चोर आएगा या कोई उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था है ये बहुत अच्छी बात है जैसे अभी आप यहाँ पर रहिए देखिए कुछ दिन रह के यहाँ पे ताले लगाए जाते हैं हाँ ना देखिए उसको लगाए ही नहीं जाते हैं कारण कारण क्योंकि हम जैसे जीते हैं वो चोर को भी पता रहता है हीरा जवाहरत लोहा लंगर सोना चांदी नोट हमारे पर रहती ही नहीं गिलास कटोरी चम्मच है ढेर सारी लोग खाते पीते हैं खेत में पटक देते हैं कोई उठा के ले भी जाते हैं वापस भी ले आते हैं घूम भी जाती है क्या फर्क पड़ता है एक है ना दूसरा हम लोग किस दिशा में काम करते हैं वो चोर को पता रहता है किन लोगों की दिशा क्या है ये नोट कमाने के लिए आए लोगों की जेब काट रहे हैं क्या कर रहे हैं आप देखिए पूरी जगह पर कोई ताला नहीं लगाया जाता ये कोई योजना नहीं है इट इज़ नॉट स्ट्रैटी कि आपको दिखाने के लिए ताले नहीं लगाए जा रहे हैं ताले लगाते हैं तभी है जब डर रहता है डर तभी रहता है जब हमने संग्रह किया रहता है है ना? रजा चादर गद्दे रखे इसीलिए गए हैं कि उपयोग करिए ठीक हमारी रजय गति से लोग ले जाते हैं कई बार शिविरार्थी ले जाते हैं हम उससे दुखी नहीं होते काम की चीज़ ले गए जो चीज़ काम की नहीं लगी यहाँ से वो नहीं ले गए जो काम के लगे वो लेगा क्या दिक्कत के तो सुरक्षा का मतलब वहीं से होता है जब हम भयभीत होते हैं हम संग्रह करते हैं हम शोषण करते हैं तो सुरक्षा का मुद्दा खड़ा होता है हम जब पहले से देने के लिए तैयार बैठे हो कोई आदमी देने के लिए तैयार बैठा है उसका क्या शोषण करे कोई उसका क्या शोषण करे आपको पहले से खिला पिला के समझाने को तैयार बैठे है ना बिना समझाए खिलाएंगे भी नहीं बिना समझाए खिलाएंगे भी नहीं और बिना खिलाए समझाएंगे भी नहीं कहां भक्के जाओगे भक्के कहां जाओगे तो सुरक्षा सुरक्षा का मुद्दा सदुपयोग से ध्यान से सुन लीजिए जब तक सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तब तक सुरक्षा बहुत बड़ा चैलेंज है हम कश्मीर की सुरक्षा करना चाहते हैं क्यों सदुपयोग नहीं कर पा रहे आप सदुपयोग कर लीजिए पाकिस्तान को ले जाना ले जा कहाँ ले के जा लेके जा अपने घर ले कर जा सकते क्या जा। तो सदुपयोग पूर्वक हम जीने लगे हैं हम यहीं मैदान का नहीं कर पा रहे तो बाहर का कहाँ से कर पाएंगे है ना वो मुद्दा ही नहीं है आपस में संबंध ठीक होना मुद्दा है कश्मीर तो जहाँ है वहीं रहने वाला है कोई ले जा सकता है उसको अगर हमारा संबंध ठीक हो जाए तो कश्मीर जहाँ था वहीं रहेगा हमारा संबंध ठीक नहीं होगा तो भी कश्मीर जहां था वही रहेगा हम लड़ाई करते रहेंगे इतनी सी बात है जैसे अब थोड़ा सा शिविर भी खत्म हो गया आराम से बात कर सकते हैं घबराना मत एक भाई ने बोला कि तुमको सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे क्या बोला बोल रहे थे भैया इतनी तो चाहिए भी नहीं भी रख ले यार लेकिन वही आदमी जो आदमी अपने भाई को एक सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं उसी में देखिए वो भी माना हुई है संबंध समझ पाता है तो कुछ और करता है नहीं समझ पाता तो सुई की नोक की जमीन भी नहीं देता है वो आदमी जो है वो अपने एक मित्र को राजा बना देता है क्योंकि उसने बोले थे यार आपका मित्र में हो सकता था तो मैं राजा नहीं होगा तो उसने राजा बना उसको। राज दिया उसको राजपाट दिया आपने बराबर ही आदमी में गलती है या समझ में कमी है आदमी खराब कोई नहीं है समझ पूरी होती है या समझ में कोई चीज आता है ध्यान अगर ध्यान में संबंध आ गया तो वो उसको राजा बनाता है ध्यान में संबंध नहीं आया तो एक सुई की नोक भी देना भारी लगता है हम हम सोच रहे हैं हम सुई की नोक के लिए लड़ रहे हैं सुई की नोक के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम हम संबंधों को ना समझ पाने के कारण असुरक्षित है क्या है असुरक्षा का मूल संबंधों को न समझ पाना ही असुरक्षा है ये ठीक है और कोई प्रश्न हाँ जी किस्मत या भाग्य से भी सुख मिलता है क्या हा ये शिविर में मुद्दा हो नहीं पाया किस्मत भाग्य क्या है सौभाग्य क्या है दुर्भाग्य क्या है है ना <laughs> जो हमने काम किया उसका जो फल मिलता है उसको हम भाग्य कहते हैं क्या उसको तो भाग्य नहीं कहते हैं वो तो कर्म फल मिलता है। हमको एक आदमी ने सौ रोटी बनाई चार रोटी खाई बच गई कितनी रोटी छियानवे रोटी बच गई ये जो छियानवे रोटी है अब ये वो खा नहीं सकता है तो ये छियानवे रोटी बढ़ गई किसी को दो हिस्से आई किसी को चार हिस्से आई किसी को छः हिस्से आई इन लोगों ने खाया इनसे पूछा तुमने बनाई थी क्या तो क्या कहेंगे मैंने तो नहीं बनाई से मिल गई बोलते हैं वो डिवीज़न होके मिली भाग हुआ भाग छियानु का एक भाग इसको मिल गया दूसरा भाग उसको मिल गया तो जो हमने किया नहीं किसी और मानव ने किया उसका जो फलन है हम तक पहुँचा हमारे किए बिना हमको मिला तो हमने उसको भाग बोला एक भाग मेरे हिस्से आया उसको भाग्य बोला तो मनुष्य दो तरीके से चीजों को प्राप्त करता है एक उसने खुद ने किया रहता है उसके उसकी प्राप्ति होती है एक दूसरे मानव ने किया रहता है तो मनुष्य का भाग्य निर्माता कौन है किस्मत क्या चीज है हम सब मिलकर ही अपनी किस्मतें लिख रहे हैं ये बात समझ में आई है ना हमको नहीं पता चला कि किसने बनाई लेकिन किसी ने तो बनाई जैसे ये हॉल आपने बनाया आपको कैसे मिला भाग्य विधि से मिला भाग्य के बाद है इतने अच्छे हॉल में शिविर हुआ आपने नहीं बनाया ये लाउड आपने बनाया भाग्य से हमको मिला है हम सब भाग्य विधि से ही जुड़े हुए हैं एक का किया हुआ अनेकों को बढ़ जाता है मनुष्य कितना बड़ी चीज है हम सोचते हैं अपना पेट भर ले हम सब अपना पेट भरने की चीज नहीं है एक मानव का किया धरा पूरी मानव जाति झेलती महाराज झेलती कि नहीं झेलती अगर कुछ अच्छा कर दिया तो पूरी मानव जाति उसमें खुशहाली को महसूस करती है गौरव को महसूस करती है यदि हम अच्छा नहीं समझ पाए गड़बड़ किए तो उसको आज तक हम कोसते रहते हैं रोते रहते हैं झगड़ते रहते हैं परेशान होते रहते हैं तो हम सभी मानव ही मानव का भाग्य निर्माता है अब आ गया सौभाग्य दुर्भाग्य क्या बता रही तो भाग्य से जो प्राप्त हुआ इधरती आपने बनाई धरती आपने बनाई हवा आपने बनाया परिवार आपने बनाया झाड़ आपने बनाया पक्षी आपने बनाया तो हम सबको ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको बहुत सारी चीजें मिली हैं तो भाग्य से जो चीजें प्राप्त हुई उनको हम बचा के रख पाए उनको हम संभाल कर रख पाए तो हम सौभाग्यशाली और भाग्य से जो चीजें मिली उनको हम संभाल के रख पाए बचा के रख पाए तो हम दुर्भाग्यशाली हम, तो हम, हम सब इस सौभाग्यशाली लोग हैं जो इतनी सुंदर धरती पर रहने का अवसर मिला और हम सब आज दुर्भाग्यशाली बन के बैठे हुए हैं ना रूप पद पल धन की लड़ाई हो रही है संघर्ष हो रहा है है ना धरती को बर्बाद कर दिए प्रदूषण पलूषण सब कर दिया अपन हर जगह फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन सारा कर दिया तो इस सौभाग्यशाली धरती पर इतने अद्भुत धरती पर रहने वाले हम सब सौभाग्यशाली लोग समझ की अभी अभाव में दुर्भाग्य को झेल रहे हैं किसको झेल रहे हैं बात समझ में आती भाई गले में उतरती है एकदम हाँ जी और कोई मुद्दा पीछे पीछे माइक भिजवा दीजिए हाँ स्वास्थ्य निपटा लो आपके पास माया के साथ निपटा लो हाँ जी मूत्र विसर्जन जैसे हम पुरुष जो हैं वो खड़े खड़े मूत्र विसर्जन करते हैं तो हमारे बुजुर्ग गाँव में देखा है वो बैठकर करते हैं तो कई बार बात होती है बोले भाई इससे पता नहीं रीढ़ की अड्डे में कोई तुम्हारी दिक्कत आने वाली है ये इसके बारे में बताइए थोड़ा वही देखिए मैं कोई स्वास्थ्य का विशेषज्ञ नहीं हूँ मेरा इसमें कोई अधिकार है नहीं लेकिन मेरा ये अध्ययन है पूरी धरती पर मूत्र विसर्जन मल विसर्जन के अनेकों तरीके हर तरीके वाला बोलता है मेरा ही तरीका ठीक और हर तरह पर लोग स्वस्थ पाए जाते हैं हर जगह पर लोग अस्वस्थ पाए जाते हैं है ना तो जैसे मल विसर्जन कोई बोलता है नीचे उकड़ू बैठ के करो घुटने ठीक रहते ये ठीक रहता है वो ठीक रहता कई लोग यूरोपियन सीट पर बैठ के करते हैं कई लोग उकड़ू के मूत्र मल विसर्जन करते हैं कई लोग देश में दुनिया में लेटे लेटे मल विसर्जन करते हैं, है ना पूरी धरती पे करीबन 18-20 प्रकार से मल विसर्जन करने के तरीके निकले हुए हैं, ठीक ये बात समझ में आई तो प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य को कैसे समझें तो स्वास्थ्य को समझने का मतलब इतना ही हुआ कि आदमी जब तक समाधान की मानसिकता से सम्पन्न नहीं होता है वो खड़ा खड़े खड़े मूत्र विसर्जन करे तो भी लफड़ा बैठे बैठे करे तो भी लफड़ा वो हर जगह लफड़ा का विसर्जन करता है क्या करता है? लफड़ा विसर्जन ना समझ आदमी स्वस्थ रह जाए तो परिवार का जंजाल समाज का जंजाल धरती का जंजाल क्या कहा एक स्वस्थ आदमी हो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो समाधान संपन्न ना हो वो धरती का ज़्यादा शोषण करता है या कम शोषण करता है तो पहले मूत्र विशेषण का सही शरीर का बताएं या पहले समाधान को पहले पहचाने क्या करें आप बताओ आप जब भी बीमार हुए कोई दुनिया का आदमी बीमार होता है प्राकृतिक विधि सोचता है आप कल से तो संयमित खाऊंगा घूमने भी जाऊँगा मैं ना व्यायाम भी करूँगा प्राणायाम भी करूँगा सब करूँगा वो तो बीमार आदमी तो गड़बड़ करने की कम ही सोचता है शारीरिक बीमार आदमी कम गड़बड़ करने की सोचता है भले मानसिक समाधान हो या ना हो देखा यह गया, गया है कई बार है ना <coughs> मानसिक समाधान नहीं भी हो और शारीरिक बीमारी हो तो आदमी संतुलित रहता है क्योंकि तो ताकत ही नहीं है मानसिक समाधान नहीं है और शारीरिक स्वस्थ हो जाए सबसे बड़ा अपराधी ये बात समझ में आए और मानसिक भी स्वास्थ्य नहीं हो और शारीरिक भी नहीं हो है ना और अपराधी हो ऐसा भी कैसे देखे जा सकते हैं तो ये हमको समझ में आ जाए खाने के हजार तरीके ऐसे बैठ के खाना ऐसे बैठ के खड़े खड़े पानी नहीं पीना बीमार हो जाते हैं दूध खड़े खड़े पीना पानी खड़े खड़े नहीं पीना दूध खड़े खड़े पीना मैंने बोला शरबत लेटे लेटे एक सर्जन बोले हाँ बिल्कुल सही करे लेटे लेटे पीना अरे जीना क्यों है ये पहले समझो सरबत जीने के लिए दूध जीने के लिए या जिंदा रखने के लिए तो ठीक है स्वस्थ रहने के लिए जो भी विधियाँ होंगी उसको अपन जरूरत पड़ेगी वो लिखाइए स्वस्थ स्वस्थता को प्रमाणित हम कब कर पाएंगे जब समाधान को पहले प्रमाणित करेंगे समाधान के बिना क्या स्वास्थ्य है महाराज जैसे भी हो वैसे विसर्जन कर देना सबसे पहले विसर्जन करना मल का बाद में करना भ्रम का पहले करना और ब्रह्म का विसर्जन करने का एक ही तरीका है अध्ययन क्या विसर्जन कैसा होगा वो अध्ययन तरीका जी ठीक माइक पीछे पूछा एक और एक और एक और जब नींद आती है तब हमारे शरीर के साथ क्या होता है जैसे नींद आती अं... है बेधस तंत्र को शरीर को नींद नहीं आती है न कान सोता है ना नाक होता है ना हार्ट होता है ना किडनी सोता है ना, ना, ना पेड़ सोता है कुछ भी नहीं सोता है क्योंकि ये जो तो ना जगते है ना ये सोते हैं सोना होता है मेधस तंत्र को मतलब उसकी एक्टिविटी थोड़ी हाइबरनेट होती है थोड़ी मिनिमाइज होती है सोता नहीं हो भी ठीक तो वो जो कंट्रोल है हमारे शरीर के वो कंट्रोल थोड़े शिथिल हो जाते हैं क्या हो जाते हैं बस तो तो कंट्रोल शिथिल हो जाते हैं हाँ। है ना तो वो तो वही मजा नहीं आना या समझ में नहीं आना एक कारण <laughs> दूसरा कारण आहार संतुलित नहीं होना जैसे मेरे को बोलना होता है तो रोटी अपने आप ही मैं कम खाता हूं क्योंकि बोलू ज्यादा रोटी खा लूंगा तो बोल थोड़े पाएंगे डकारी आती रहेगी नींद आती रही सुनने वाले को उससे भी कम खाना चाहिए अब ये तो पहले दिन बोल नहीं सकता ना आखिरी दिन तो बोल ही सकता हूं सर मेरा एक प्रश्न है आ, बालक को यानी बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए क्योंकि अब सीबीएसई सी पैटर्न ऐसा बहुत चल रहा शिक्षा, है शिक्षा देखो शिक्षा दो चीजों का योगफल है आप समझ लो शिक्षा भाषा धन आचरण शिक्षा के लिए दो चीजें कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट भाषा और ये बात समझ में आई तो भाषा और आचरण के योगफल में शिक्षा होती है है ना जी गुरुजी सुन रहे हैं खाली भाषा देने से शिक्षा नहीं होती है उस भाषा के साथ जीता जागता आदमी ही शिक्षा का कंटेंट है उस बालक के मन में ये शिक्षा नाम की चीज घटित होती है एक तरफ से भाषा आती है दूसरी तरफ से उससे आचरण आता है ये दोनों का जहाँ सिंथेसिस होता है मिलन होता है उस मिलन बिंदु का नाम है एजुकेशन शिक्षा बात ठीक है तो भाषा आपकी पूरी होना चाहिए चाहे मात्र हो चाहे फॉरेन हो पूरी का मतलब वो संपूर्ण घटनाओं को क्रियाओं को समझा पाए वो पहले भाषा में समाया रहना चाहिए अधूरी भाषा है अभी आपकी चाहे मातृभाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो जब तक भाषा अधूरी रहेगी और उसके साथ आचरण नहीं जुड़ेगा शिक्षा नाम की घटना नहीं घटेगी ठीक है फिर हम ऐसे बनाते हैं शिकारी आता है जाल फैलाता है ना दाने डालता है हमको जाल में नहीं फंसना चाहिए तोता बनाते हैं वो बोलता रहता है फंसा रहता है ये ये शिक्षा गर्भवृत शिक्षा में यही सब होता रहता है देखो ना तो अभी सी में भाषा पूरी है ना आचरण ना आई सी एस में भाषा पूरी है ना आचरण ना आपके गुरुकुल में भाषा पूरी है ना आचरण न संविधान में भाषा पूरी है ना आचरण ना आईआईटी में भाषा पूरी है ना आचरण तो भाषा पूरी होने का मतलब तीनों तरह की क्रिया रासायनिक क्रिया भौतिक क्रिया और जीवन क्रिया इन तीनों क्रियाओं को हम ठीक ठीक से बता पाए है ना? और उसके स्वरूप में आचरण को व्यक्त कर पाए ऐसे ऐसे हो जाने का मतलब है सही भाषा न वो सी में भी नहीं है IIT में भी नहीं है MIT में भी नहीं है कहीं भी नहीं है? समझ गई स्टेट बोर्ड में भी नहीं है स्टेट बोर्ड में नहीं है CBSE में नहीं है ICSE में नहीं है IIT में नहीं है MIT आई में नहीं है कहीं भी नहीं है आप ढूंढते रहना कहाँ हैं जी हाँ जी uh, याद रहने का क्या भैया मतलब याद रहना कैसे करें याद कैसे रखें नहीं मतलब हाँ कुछ याद रहता है अपन कुछ भूलते हैं ये बताओ आज क्या बार है रविवार पिछले रविवार को रास्ते में क्या खाया था आपके कितने साल हो गए उम्र हाँ 28 28 साल पहले आपके पिताजी ने आपका नाम क्या रखा था ध्यान है याद है अरे आपका नाम क्या रखा आपके पिताजी ने 28 साल पहले रखा ना क्यों याद रखा है आपने उसकी आवश्यकता है जिसके बिना चलता नहीं है जिसके बिना चलता नहीं उसका नाम आवश्यकता है आवश्यकता की वस्तु आप याद रखते हो अनावश्यकता की वस्तु आप खुद ही भूलना चाहते हो आवश्यकता की वस्तु को आप याद रखते हो अनावश्यकता की वस्तु आप याद नहीं रखते हो वहीं पर आज से 20 साल पहले आप एक लड़के अपने मित्र की शादी में गए थे और नाश्ते की प्लेट में है ना देते समय उसके मित्र के पिताजी ने एक ऐसा शब्द बोल दिया वो आज तक आपको याद है नाश्ता भी याद है ऐसा नहीं कि नाश्ता याद नहीं रखना चाहते आप।, आप हर वो आवश्यक चीज़ याद रखते हो जिसको आप आवश्यक मानते हो कोई लिमिट नहीं होता इसका जिस भी चीज को आप आवश्यक मानते हो वो आप याद रख पाते हो पूरा अस्तित्व इसका लिमिट है अस्तित्व को पूरे अस्तित्व को हम याद रख पाते हैं मेरे तो पूरे स्मरण में कोई चीज में भूला ही नहीं आज तक आपने देखा मैं डायरी लेके यहाँ बैठ कर बात करता हूँ आज नहीं आने वाले बीसों साल तक आप मेरे से बात करिए और जैसे अभी मैं बात करता हूँ ऐसा मुझे लगता है कम से कम एक वर्ष में लगातार हाला अलग नए नए विषय पे बात कर सकता हूँ कितने वर्ष तक एक वर्ष तक अगर ये क्लास ऐसी चलती रहे कितने वर्ष तक एक वर्ष तक भी यदि आप ऐसे बैठेंगे मैं बात करता रहूंगा हम लोग हर दिन एक नए मुद्दे पर बात कर सकते हैं बिना किसी डायरी के ऐसे आप में भी है ताली के कोई बात नहीं ऐसा आप में भी है है ना आप भी अंग्रेजों किससे गांधी किससे इससे किससे पर घंटों बोल सकते हो जिसको आपने जरूरी माना उसको आप याद रखते हो और एक चीज ये थी कि अभी जैसे समझ में आ रहा है कि मैं अमर है और दूसरी तरफ अभी जो मेंटेलिटी है उसमें यह है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो इतने सालों में जीवन खत्म हो जाएगा तो अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो धरती में जो व्यवस्था है उसको अव्यवस्था में हम परिवर्तित कर देंगे धरती में जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था में हो जाएगा उसमें तो धरती पर मानव को रहना शरीर विधि से जीना संभव नहीं है है ना? जीवन तो फिर भी रहेगा जीवन फिर भी रहेगा शरीर खत्म हो जाएगा क्योंकि वनस्पति खत्म कर देंगे हम क्योंकि हम परमाणु धमाके करेंगे तो हवा पानी खत्म करेंगे फिर से लाखों साल में करोड़ों साल में ये धरती वापस रिज्यूनिट होगी करोड़ों साल लगेंगे अरबों साल लगेंगे और फिर से मानव शरीर बने और फिर से ये शरीर लेके वापस आप काम शुरू करोगे तो जब तक समझदार नहीं होते हैं तब तक ये रिस्क बनी हुई है समझदारी के बाद इसकी परंपरा बनी हुई है ना हाँ जी सर जो ये आपने ग्राम परिवार बताया हाँ जी उसमें आप विनिमय कैसे करेंगे मतलब सुविधा कैसे करते हैं ये बढ़िया बात है हर गाँव में एक एक्सचेंज हाउस होता है हर गांव में क्या होता है यहां पर हर परिवार का एक अकाउंट होता है क्या होता है परिवार का एक अकाउंट डिजिटल अकाउंट और विनिमय केंद्र में बैंकिंग और वेयर हाउसिंग और ये जो जितना ये मिलाकर एक विनिमय केंद्र है इसमें क्या करते हैं हर फैमिली का एक, एक अकाउंट है हम जो जो भी उत्पादन करते हैं उस उत्पादन का उस विनिमय केंद्र में कन्वर्जन रेट है एक कन्वर्जन रेट कहाँ से आया ये रिसर्च करके एक टेक्नोलॉजी को फाइनल पहले करते हैं उस तकनीक के साथ किसी प्रोडक्ट का वैल्यूएशन को हम वहाँ पर डाल देते हैं जैसे एक परिवार अब अप, अपना लौकी ले जाया अपना घर में लौकी बना लिया बच्ची कुच्ची लौकियाँ जो है वो एक्सचेंज हाउस में जा जमा कर दिया बेचना होता है एक्सचेंज हाउस में जमा हो गया वो एक्सचेंज हाउस के लोकी क्यों लेता वो जो भैया ने की जिम्मेदार है क्योंकि पूरे गाँव में उसने तय कर लिया की कुल कितनी लोकियां चाहिए कुल कितने करेले चाहिए कुल कितनी चावल चाहिए कुल कितना गुड़ कुल कितना शहद कुल कितना दूध कितना घी कितना पनीर कितना कपड़ा कितना घर कितना पेंट कितना लाइट कितना क्या चाहिए सब डेटा जो है एक्सचेंज हाउस में आ गया कुछ छुपावा नहीं है सबके ठाट बाट से रहने के लिए कुल क्या चाहिए उसकी लिस्ट हो गई फिर एक्सचेंज हाउस के गाइडलाइंस में ही पूरे गांव में उत्पादन के लिए एक्शन प्लान डिफाइन होता है कि अब उस एरिए में गेहूँ अच्छा उगता है तो वो जमीन मान लो रामलाल की है तो रामलाल भैया तुम्हारे यहाँ गेहूँ उगेगा अब उसका गेहूँ जो है वो हंड्रेड परसेंट यहाँ पर आने वाला है बिना किसी शोषण के बिना किसी उसको ये चिंता नहीं है कि मैं गेहूँ कितना उगाऊँ क्योंकि कितना उगाना पहले बता दिया गया है। और उसका भी सेफ लिमिट मान लो ये हो सकता है कि फसल थोड़ी कम आई सौ कुंटल चाहिए मान लो एक्सचेंज हाउस में हज़ार कुंटल चाहिए गेहूँ हो सकता है तो वो थोड़ा दस बीस का वेरिएशन को पिछले दस पाँच साल का अनुभव को ध्यान में रखे करेंगे तो बारह सौ कुंटल है ना तो 1200 हो गया तो भी ले लेगा 1400 हो गया तो भी ले लेगा और हज़ार हुआ तो भी ले लेगा है ना अब इस प्रकार से वो सारा जो है वो उसके खाते में चढ़ गया खाते में चढ़ने के बाद वो तुरंत इमिडिएटली उसका कन्वर्जन हो गया कि गेहूं का क्या रेट है अभी आप रेट पैसे से देखते हो यहां पर रेट अभी देखा जाता है उस पर किए गए श्रम मूल्य के आधार पर तो उसके खाते में उतने घंटे एड हो गए माने दस क्विंटल गेहूँ जमा कराए तो मान लो 30 घंटा प्रति कुटल का रेट अगर आया माल उदाहरण के लिए तो मेरे मेरे खाते में 300 घंटे जुड़ गए इमिडिएटली 300 घंटे मेरे खाते में जुड़ गए और मैंने बोला कि अब दो लीटर दूध चार साबुन ये वो ये सब हमने ले लिया साबुन वाला भी इसी प्रकार चलाया कितनी साबुन उसको बाजार में जाके बेचना ही नहीं है बाजार नाम की चीज़ ही खत्म है इसमें जब तक बाज़ार रहेगा तब तक हम सब दुखी रहेंगे शोषण सभी सभी आराम से एक एक बताते हैं आराम से सभी बता दें कुछ फंडामेंटल आवश्यकताएं वो उस गांव में पूरी हो सकती हैं कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो उस दस गाँव के बीच में पूरी होती है जैसे चप्पल ही बनाना आपको हर गांव गांव में तो चप्पल बनेगी जैसे कुछ आवश्यकताएं सीमेंट है जैसे मान लो कुछ चाहिए अपने को मटेरियल सीमेंट तो अभी नॉन एन्वायरमेंट मतलब साइकिल है अब वो सौ गाँव हज़ार गाँव के बीच में तय होती है अब बनाएगा कौन कोई आदमी बनाएगा उसमें काम करने वाले लोग भी कोई आदमी होगा है ना तो जहाँ से ये साइकिल बनेगा तो हमारे गांव में दस साइकिल चाहिए दस साइकिल हमारे गांव में चाहिए दस साइकिल हम हमारे गांव में, हम, में हर साल हमको चाहिए चाहिए वो साइकिल की कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट हो गया ये रीजनल है ये दस सौ दो सौ गाँव के बीच में होने वाली बात है उसके एवज में उनको क्या चाहिए तो हमारे एरिए में मान लीजिए गुड़ अच्छा होता है तो उनको गुड़ भी चाहिए रहता है ना तो हमारे 10 साइकिल हैं कुछ इतने 100 कुंटल गेहूं के गुड़ के ऐवज में आने वाली है हमारे यहाँ जो हम गुड़ उगाने वाले जो भी लोग हैं है ना उसमें पूरे गांव की गुड़ की आवश्यकता और 10 साइकिल भी मंगानी है तो उसके लिए भी गुड़ की आवश्यकता वो भी विनिमय विधि से आ रही है तो साइकिल बनाने वाले के पास भी पता है कि कुल साइकिल कितनी बनानी है चप्पल बनाने वाले के बताए कुल चप्पल कितनी बनानी है चप्पल के कारखाने में डेटा दे, दे, है कि मेरे को 200 सौ के लिए चप्पल बनानी है और एक गांव में हर हर हर साल में अगर मान लो हर साल में अगर 200 सौ जोड़ चप्पल जानी है तो 200 सौ इंटू चार हज़ार चप्पलें मुझे बनानी हैं चार हज़ार चप्पल बना के कारखाने का ताला बंद काम पूरा हो गया टारगेट अचीवड एंडलेस नहीं अरे उसके मजे करो है ना ये थोड़ी कि रात दिन प्रोडक्शन रात दिन प्रोडक्शन कहाँ से इतनी धरती में सामान आएगा और कहाँ पे हम कंज्यूम करेंगे इसको एक तरफ़ सामान का अंबार हो गया कंजम्पशन में करने वाला नहीं दूसरी तरफ जिसको सामान चाहिए उस तक पहुँच ही नहीं रहा है तो इस प्रकार से कुछ बड़े स्तर पर कुछ बड़े स्तर पर ये काम होगा अब दूसरा काम होगा एक गांव से दूसरे गांव में रोड बनना तो हर गांव में से अपना एक, एक, एक वो एक शेयरिंग जो है वो रोड के लिए है ना दस वो ये बताए न दस ग्राम परिवार में फिर ये समूह ग्राम परिवार में फिर मंडल परिवार में तो अभी भी देखिए धन आर्जन करने वाला कौन है परिवार आज भी कौन है आज भी देखेंगे तो परिवार ही है है ना और हम सरकार का मुंह देखते रहते हैं सरकार कुछ रोड बना दे सरकार सरकार तो कमाती ही नहीं निकम्मी है हमारी टोपी हमारा शेर हमारा जूता हमारा सिर है न अब अब ऐसा नहीं है अब इसमें काम ही बदल गया अब ये परिवार ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है जैसे बताया था और जो सदुपयोग क्या चीज़ें, जो एक्स्ट्रा है वो शिक्षा और व्यवस्था के लिए लग जाता है तो अपने परिवार में बेहतरीन तरीके से उत्पादन करते हैं पूरे गांव में बढ़िया ठाट बाट से रहते हैं उसके बाद जो बच गया अब वो हम रोड बनाने के लिए चार गाँवों के बीच में से कुछ बस चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसको नियोजित करते रहते हैं यहाँ पर कोई टैक्सेशन नहीं है नो टैक्स एट ऑल वो बस हमारी है रोड हमारी है हम चाहते हैं इसलिए वो कोई टैक्सेज नहीं इतना कमाया इतना परसेंट देने का कोई टैक्स नहीं जितना कमाया उसमें से जो कुछ अपने घर परिवार में चल गया गांव में चल गया उसके बाद जो बचा वो आगे की तरफ चला गया उसके बाद जो बचा आगे की तरफ चला गया उसके बाद जो बचा आगे की तरफ चला गया इस प्रकार से जाते आते आते ये विश्व परिवार तक पहुँचा तब जाकर वापस लौटना शुरू हुआ कि नहीं अब नहीं चाहिए तब तब एग्जैक्टली कितना उत्पादन परिवार को करना है ये विश्व परिवार की व्यवस्था तक पहुंचने के बाद हमको पता चलता है और उस प्रकार से इसमें एक संतुलन है जो आने वाले 100-200 साल में बनेगा है ना लेकिन ये सब विनिमय विधि से इसको हम कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पर कोई परिवारों के बीच में पैसे के आधार पर उसका लेन देन नहीं है है ना किसी भी सामान को हम लोग विनिमय विधि से यहाँ पर एक दूसरे को उपलब्ध कराते ठीक हाँ जी हाँ अभी तो हम कुछ भी नहीं हम तो चंद लोग हैं इतने से जरा टिल्लू से, से तो उसी को फैलाएंगे जब तक इसको बढ़ाएंगे नहीं जब तक ये व्यवस्था बदलेगी नहीं तो सरकार का सारा टैक्स हमको भरना ही पड़ता है हमारे टोपी वो पहनाती है हमको ठीक लेकिन हमको उसको बाजार में लेके जाना ही पड़ता है मगर इसलिए नहीं कि हम बाज़ार को पुष्ट करना चाहते हैं बल्कि इसीलिए कि बाज़ार से मुक्त होने के लिए आपसे बात कर रहे हैं ऐसे कर करके हमारा परिवार का साइज बढ़ता जाता है और धीरे धीरे धीरे धीरे अब जैसे हम लोग पहले मैं था यहाँ अकेला हमारा परिवार हम दूध उगाते थे गेहूँ उगाते थे है ना बाकी सारा सामान तो खरीद के लाना पड़ता था अभी हमारे 25 परिवार हो गए तो बिस्किट यहीं बनता ब्रेड यहीं बनती साबुन यहाँ बनता मेरे को अब साबुन ख़रीदने नहीं जाना पड़ता है बिस्किट खरीदने जाना नहीं पड़ता घी खरीदने जाना नहीं पड़ता हल्दी खरीदने जाना नहीं पड़ता जीरा खरीदना नहीं शहद खरीदना नहीं मंजन खरीदना नहीं हम यहीं पर हमारे परिवार मिलकर बना लेते हैं और हमारे परिवार से आवश्यकता से जो अधिक है क्योंकि हम दूसरे ऐसे अभी दूसरे सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही जहाँ से हम विनिमय कर पाएं उसी के लिए तो काम कर रहे हैं जैसे अभी गुरुगुल सा ये बोले हम लोग वहाँ 20 परिवार कुछ करना चाहते हैं मगर बढ़िया करो भाई यहाँ से कुछ करेंगे तो आपसे एक्सचेंज कर लेंगे सामान कुछ आप अच्छा बनाओगे हम ले लेंगे यहाँ से कुछ अच्छा बनाएंगे आपको दे देंगे नो करेंसीटॉल तो ये इस प्रकार से हम संबंधपूर्वक धीरे धीरे जब अपने परिवारों का साइज बढ़ाते जाते हैं साइज बढ़ाने का मतलब ये व्यवस्था बढ़ती जाती है जितने इस, इस टीयर पे हम जाते जाएंगे उतना आसानी से विनिमय होना शुरू हो जाता है है ना इसको आराम से किया जाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं सर एक सवाल है हाँ जी इधर जी सर आपने बोला था कि बिना समझ के हाँ पेड़ लगाना भी अपराध है और पेड़ ना लगाना भी अपराध है जी भैया तो खेती करते वक्त हाँ क्या हम लोग हम लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा फसल लेना चाहिए देखिए बिल्कुल ठीक बात है अभी खेती को तो व्यापार बनाने की कोशिश में हम लगे हैं है ना क्यों क्योंकि किसान अकेला छुटा हुआ है कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे बीच में नहीं है कितना उगाना है ये तय नहीं है कब उगाना है कौन सा उगाना कुछ भी तय नहीं है हमने ये मान के चल दिया कि पैसा ही सब कुछ तय करेगा जिसमें दाम मिलता है लोग उसमें काम करते हैं आगे दाम नहीं मिलता आगे काम नहीं करते जबकि वो वस्तु अभी भी जरूरत की है जैसे इस पूरे क्षेत्र में मूँगफली लगाई जाती थी आज पूरे क्षेत्र में मूँगफली गायब है मध्य प्रदेश में कहीं मूँगफली लगाते नहीं जबकि बरसात में हर जगह मूँगफली लगती थी महाराष्ट्र में पूरे में मूँगफली लगती थी अब आधे में मूँगफली लगती है और आधे से भी कम है और गुजरात में पूरे में मूँगफली लगाई जाती थी आज आधे में मूँगफली लगती है तीन राज्यों का तो मैं गवाह हूँ इसमें इतना परसेंट मूँगफली का प्रोडक्शन कम हो गया क्यों क्योंकि सोयाबीन आ गई है ना सोयाबीन क्यों आ गई भाई अब उसके पीछे षडयंत्र तो बहुत सारे हैं वो तो छोड़ दो वो तो आप सब सुने ही वो इतना ही कि कोई चीज आदमी तय नहीं कर रहा पैसा तय करेगा जिसमें जिसको पैसा मिलेगा लोग वो काम करेंगे कंपनियां इसलिए हावी हो गई आपको डिजाइन ही कर पड़े पैसा कौन चीज तय करने वाला उसको अकल होता है क्या तो इस विधि से क्या होगा जिसमें लोगों को पैसा मिलता है दो ज्यादा मिलता लोगों ने मूँगफली बंद किया सोयाबीन लगाना शुरू कर दिया सोयाबीन का सोयाबीन की फसल को कीड़ा भी नहीं लगता उसको कीड़ा भी नहीं खाता गाय भी नहीं खाता आदमी के काम का नहीं धरती बर्बाद करता है लेकिन पैसा मिलता है तो लोग दौड़े पड़ते हैं उसके मूँगफली हम सब खाते हैं जब मूँगफली की जिस भी क्षेत्र में फसल होती है मूँगफली के दौरान देखो कि किसान जो भी मजदूर होते हैं जो भी लोग तो उनके गाल लाल हो जाते हैं खा खा के खाते रहते पुटुर पुटर <laughs> है ना उनकी हेल्थ बनती भाई उनका ब्लड सर ब्लड बढ़ता है आज सोयाबीन की फसल के लिए इतना दवा स्प्रे करना पड़ता है है ना वो सब किसानों की हालत देखो स्वास्थ्य उनका ख़त्म हो गया ठीक जब पैसे ही सब चीज़ें तय करेगा तो ऐसे उठ होगा है ना सरकार तो बोलती हम क्या तय करेंगे जिसमें पैसा मिलेगा किसान वो पैसा वो उगाएंगे लोग ठीक इसीलिए कह रहा हूँ कि खेती व्यापार नहीं है खेती हमारी ज़िंदगी हो सकती है और सिर्फ खेती हमारी ज़िंदगी नहीं है हमारा परिवार में संबंधपूर्वक जीना धरती के साथ संबंधपूर्वक जीना ये जिंदगी है खेती उसका एक भाग है इसको व्यापार जब तक हम बनाएंगे है ना हम जिंदगी से दूर रहेंगे मैरिज की मैरिज का मतलब ये है कि परिवार का बनना परिवार बनने का जो कार्यक्रम है शादी जो एक है एक पारिवारिक कार्यक्रम है व्यक्तिगत कार्यक्रम है या सामाजिक कार्यक्रम है मेरिज एक कन्फ्यूजन है ये सच बात है क्यों कंफ्यूजन है क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है किंतु हमारी मान्यता है ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है कंफ्यूजन है शादी किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है शादी करना समाज में अनिवार्य एक आवश्यकता है आवश्यकता हो सकती है सामाजिक आवश्यकता है यह एक सामाजिक कार्यक्रम ठीक है यह बात ये बात समझ में आती है अभी तो क्या हो गया कि पूरा व्यक्तिगत हो गया है है हाँ ना व्यक्तिगत व्यक्तिगत से भी नीचे चला गया तो संवेदनात्मक हो गया है ठीक शादी क्यों की जानी है क्योंकि समाज में व्यवस्था बनी रहे क्या व्यवस्था बनी रहे समाज का जो विकास होता है उसका संतुलन का कार्यक्रम है विवाह तो ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं कायदे से ये सामाजिक कार्यक्रम है समाज में तय होता है कि किसकी शादी होनी है सबकी शादी होना जरूरी भी नहीं है मैंने पहले कहा सबकी विवाह होना जरूरी नहीं है सबका बच्चा पैदा होना जरूरी नहीं है यदि कोई जरूरी है तो हम सबका माता पिता बनना एक आयु के बाद जरूरी है बिना शादी किए बिना बच्चा पैदा किए है।, है ना हम सब माता पिता कैसे बन जाए गुरुकुल के कैसे हो जाएं? गुरु के कुल के कैसे हो जाएं? एक व्यवहार करने की योग्यता से संपन्न कैसे हो जाए वो आवश्यकता है किसी किसी की शादी हो सकती है जरूरत भी नहीं सबके करने की समझदारी से हम सुखी होते हैं शादी से सुखी दुखी होने का कोई संबंध नहीं है ना नासमझी से हम दुखी होते हैं शादी से दुखी नहीं होते हैं। है ना तो समझदारी से सुखी हो जाने के बाद समाज में व्यवस्था के एंगल से आवश्यकता पड़ने पर शादी होती है अन्यथा कोई जरूरत नहीं है लेकिन परिवार में जीना की योग्यता हर बालक की हर मानव की होना जरूरी है एक उम्र में बालक की योग्यता किस रूप से है? बालक होकर मान के जीना एक उम्र में बालक से जब उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो माता पिता के रूप में जीना हमारा खुद का बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ हमारा कैसे छोड़ जाता है कि ये है? हम माता पिता हो गए माता पिता बच्चा पैदा कर देने से नहीं होता है माता पिता होना हमारी योग्यता से होता है जीने की समझ जिंदगी को लेकर चलना न्यायपूर्वक जीना से माता पिता बनते हैं विवाह इसलिए कोई अनिवार्य कार्यक्रम नहीं है अभी तो भोग ही जिंदगी है और यदि कोई इन चार विषय को ठीक से नहीं भोग पा रहा है तो लगता है वह अधूरा है हाँ परिवार में नहीं जी पा रहे हैं ये अधूरापन है तो विवाह करके भी परिवार में नहीं जी पा रहे है, है ना? चरित्र पूर्वक भी जीना है ठीक चरित्रता में एक भाग विवाह पूर्वक जीना आवश्यकता है तो करते नहीं तो नहीं करते तो बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं विवाह करना जरूरी नहीं की भी जा सकती है बच्चे पैदा किया भी जा सकते हैं लेकिन माता पिता बनना अनिवार्य और कोई प्रश्न भैया इधर कभी कभी हम जिंदगी में ऐसा कुछ कार्य कर लेते हैं जो कि इन रिवर्सेबल होता है आपने जिसके परिणाम आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते चाहे कुछ भी करें तो उसके लिए जो आपको रिग्रेट होता है उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे कि कि उससे कैसे डील किया जाए बहुत ही अच्छा है और अगला अगला प्रश्न प्रश्न फिर इसके इसके बाद जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है तो हमसे कोई गलती हुआ दूसरे मानव से कोई गलती हुआ इसमें नया क्या हो गया ये तो गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है ठीक है दूसरे से गलती हुआ तो भी गलती हुआ मेरे से हुआ तो भी गलती हुआ प्याला घाट मेरे से गलती क्यों हुआ मैं तो न्यायपूर्वक जीना चाहता हूं, सही कार्यवाह करना चाहता हूं। मेरे को समझ नहीं हुई इसके कारण गलती हो गई मेरे को समझ में क्यों नहीं आया क्योंकि मेरे को समझाने की योग्यता जिस आयु में मेरे को समझना चाहिए था वो समझाने का शिक्षा वो परिवार वो अवसर मुझे प्राप्त तो नहीं हुआ इसके कारण मेरे में अयोग्यता रह गया तो मेरी गलती नहीं है अब गलती कहाँ चली गई शिक्षा व्यवस्था के अभाव में शिक्षा व्यवस्था के अभाव में गलती हुआ शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हुई क्या किसी की गलती से हुआ ऐसा जान के किसी ने नहीं, नहीं दिया शिक्षा हमको परम्परा जागृत नहीं हुई परंपरा में जो था वही मिला उससे अधिक कैसे मिलता भाई तो परंपरा के जागृति के अभाव में अजागृति में ये सब चीज़ हो रही है तो मुझको समझ में आ गया कि जो मेरे से पीछे गलती हुआ वो परंपरा के अभाव में हुआ अब इसका रिग्रेशन क्या है अब मैं क्या करूं भाई अब मैं सही करना चाहता हूं। तो सही करना चाहता हूं इसका मतलब आगे गलती ना करूं यही हुआ ना तो पहला मुद्दा बनता है कि जो गलती हो गई वो दोबारा ना हो उसके लिए काम करता हूं और ये गलती किस कारण से हुई थी परंपरा के अभाव के कारण हुई थी तो अब परंपरा की पूर्णता ही मेरे जीने का प्रयोजन है क्या है पर्पज ऑफ माई लाइफ कि अगर मैं रिग्रेट होता हूँ तो पर्पज ऑफ लाइफ यही बनता है यही रिग्रेशन है कि ये परंपरा कैसे पूर्ण हो अगले बच्चों को अगली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा और ऐसी व्यवस्था मिले जिससे कि वो भी गलती करना चाहते थे, हैं नहीं है गलती करना चाहते नहीं है नहीं चाहते हुए भी अज्ञानतावश जो गलती करते हैं अब इसका रिग्रेटेशन यही है कि वो परंपरा की पूर्णता ही हमारा प्रयोजन है नंबर एक बात ये बात समझ में आती है ये बात समझ में आती है तो <coughs> ये समझ में आ गया कि सामने वाले से भी यदि गलती हुआ है तो भी इतना ही है और मुझसे हुआ तो भी इतना ही है है ना आगे कोई गलती ना हो आगे का मतलब क्या हम सोचते हैं आगे अपनी जिंदगी से जुड़ाव नहीं है आगे का मतलब आगे आगे की पीढ़ी तक तो आगे गलती ना हो उसके लिए परंपरा की जागृति ठीक है भाई संतुष्ट हाँ जी नेक्स्ट आप कोई चेंज रिकमेंड करते हैं क्या ये बहुत बढ़िया बात है कि हम कोई बदलने की यहां बात कर रहे हैं हम कुछ बदलने की बात यहां नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि कुछ अधूरापन है तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी चेंज इंस्टिड ऑफ चेंज चेंज होगा तो रिएक्शन होता है है ना इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि रिएक्शन होता बल्कि इसलिए कि चेंज नहीं है चेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम हम किसी भी प्रकार का चेंज रिकमेंड नहीं कर रहे हैं हम तो चेंज रिकमेंड कर रहे हैं चेंज से आप जियो मतलब अभी अधूरापन है उसको पूरा करने को बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है ये ये जो लाइफस्टाइल है आप जैसे जी रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए पूरी मानव जाति को ये स्वीकार होता है क्या होता है आगे महाराज पूरी शादी निपटी जब आए चलो कोई बात नहीं आए तो सही तो तो हमको ये समझ में आ जाए क्या समझ में आ जाए चेंज।, चेंज का विरोध होता है आप जैसे जी रहे हो वह अधूरापन है आपको पता चलता है हमको पता चलता है हम अगर पूरा जी रहे हैं तो आप उसको अपने में ऐड करना चाहते हो इट इज़ अ मेकेनिज्म ऑफ एडिंग इट इज़ नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ एनी थिंग रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं पूर्णता की बात कर रहे हैं अधूरेपन से हम छुट्टी पाना चाहते हैं पूरे को जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर जो भी 25 परिवार है उन्होंने क्या चीज़ छोड़ दिया आप इंडिविजुअल देखोगे तो कुछ भी नहीं छोड़ा लगता है और क्यूमिलिटी देखते तो लगता है कितना बड़ा काम कर रहे हैं लोग हमने कोई त्याग नहीं किया कोई तपस्या नहीं कोई वैराग्य नहीं जैसे पार्टियाँ अभी चल रही ना आप लोगों के सामने बारह महीने ऐसी चलती रहती यहाँ पर कोई आके बोले लगता, लगता, तो लगता देख के लगता है उसको या तो मजे करते हैं लोग तो यार, लोगचुअली मजे करने की बात है अब तक हम लोग त्रषित हैं दुखी हैं व्यथित हैं है ना यहां पर हम देखेंगे तो कोई पीड़ा नहीं कोई संकट नहीं कोई अभाव नहीं कोई द्वेष नहीं कोई दुख नहीं क्यों रूप गुण से आप जी रहे हैं स्वभाव धर्म को उसमें एड करना है कहाँ चेंज करने की बात कर रहे हैं हम कुछ चेंज नहीं करना है क्या करना है ऐड करना है जैसे ये ऐड हो गया हर मानव इसको ऐड करना चाहता है चेंज करना हमारे लिए कठिन है ऐड करना हमारे लिए सरल है मेरे से कोई बोलता है आप नौकरी छोड़ के आ गए मैं बोलता हूँ आपको लगता होगा कि हमने एक छोड़ दी है ना हमने कुछ छोड़ा नहीं है हमने उससे बड़ी चीज़ को पकड़ा है आप भी यदि छोड़ने की मानसिकता से काम करोगे तो दुखी रहोगे परेशान रहोगे अपने परिवार वालों को डराओगे मैं छोड़ दूंगा नौकरी मैं व्यापार छोड़ दूंगा मैं ये छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा मानव चेतना विकास के अंदर है ना ये छोड़ने पकड़ने का कार्यक्रम ही नहीं यहाँ कोई धर्मशाला खुली भी नहीं है इतना ही है कि ऐड कैसे करें कैसे अपने अपनी समझ को ऐड करें कैसे अपने व्यवहार को ऐड करें कैसे अपने प्रोफेशन में मूल्य को चरित्र को ऐड करें और एक सही तरीके से जीने के व्यवस्था को पहचाने बनाए मुख्य बात यह है ये बात समझ में आई सरबजीत तो चेंज नहीं करना है चैन में जीना है जब चैन नहीं है तो चेंज करते रहते और कोई प्रश्न हाँ जी इस लिविंग कम्युनिटीज में जी जो लोग रह रहे हैं क्योंकि समझदारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया में हैं। कुछ लोगों ने प्राप्त किया है बिल्कुल तो इस दौरान संघर्ष समाधान का की, क्या प्रक्रिया होती है और संवाद की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए बहुत बढ़िया बहुत ही व्यवहारिक बात है आप जहाँ पर जी रहे हो क्या उन सिद्धांतों को आप सभी समझे हुए हो कोई समझा हुआ है है ना जो भी सिद्धांत हैं उसमें कहाँ समझे हुए हम ठीक आप भी किसी चीज़ का अनुकरण कर, कर रहे हो किसका अनुकरण कर रहे हो भ्रम का अनुकरण कर रहे हो अनुकरण तो आप भी कर रहे हो यहाँ पर हम देखेंगे तो जागृत व्यक्ति को पहचाना गया जागृति के प्रमाण को देखा गया समझदारी के वस्तु को पहचाना गया और समझदारी और समझदार आदमी को बीच में सेंटर में रखा गया अनुकरण करने के लिए ठीक पहला मुद्दा यह है अनुकरण वहाँ भी करते थे अनुकरण यहाँ भी कर रहे हैं वहाँ आपको कोई कहने वाला नहीं कि बेटा इतना पैसा कमा लो सुखी हो जाओगे कोई भी नहीं कहा आज तक फिर भी आप उसका अनुकरण करते हो यहाँ पर एक आदमी बोलता है मैंने अस्तित्व को देखा है समझा है जाना है और मैं ऐसा जीता हूँ है ना तो आप, आप उसका अनुकरण करते हो एक जागृति का अनुकरण एक भ्रम का अनुकरण भ्रम के अनुकरण में करने के बाद कितना भी साल कर लो कितनी भी मेहनत कर लो हमारे को हमारे को जो है वो समझ बनती नहीं बच्चों को माइक नहीं देने कभी एक माइक टूट चुका है पता है आपको नया का नया टूटा है है ना <coughs> खेलने का चीज़ नहीं और उससे कोई संबंध आपका ठीक हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है सुविधा से संबंध ठीक नहीं आने वाला तो ये समझ में आ गया क्या समझ में आया कि भ्रम का अनुकरण हजारों साल से करते हुए भी हमारे में विश्वास नहीं बना है ना तो हम प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाए जागृति का अनुकरण करते हैं एक ही दिन में सब थोड़ी जागृत हो जाते हैं आप चूंकि कोई जागृत चीज़ विचार का अनुकरण करते हैं तो इसमें संवाद बनता है ब्रह्म में तो संवाद ही नहीं बनता है क्योंकि तो हर चीज़ के लिए तो कोई पुस्तक प्रमाण है अभी भाई थे ना अपने है ना और हमारे ऋषि मुनि कह गए अब उनको कहाँ से जिंदा करो आप तो ये दिखता ही कि उसमें तो संवाद बनता नहीं है जागृति के प्रमाण के साथ बात करने पर हमारे बीच में संवाद बनता ही है श्रेष्ठता को पाने के लिए ही संवाद है किसी निश्चित लक्ष्य के लिए संवाद को पहचाना जा सकता है ठीक है ये बात ये बात समझ में आती है तो यहाँ पर यह भी नहीं है कि कोई आ गया और उसको दिक्कत नहीं होती ऐसा थोड़ी होता है दिक्कत आपके यहाँ भी होती है दिक्कत हमारे यहाँ भी होती है आपके यहाँ दिक्कत होती है तो डांट डपट के मारपीट के आप चुप करा देते बाहर से लगता है कि दिक्कत दूर हो गई बाहर से क्या लगता है दिक्कत दूर हो गया अंदर से दिक्कत फोड़ा बढ़ता है यहां पर भी जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है उसको कोई मलम नहीं लगाते हम ना डांटते ना डपटते ना छुपाते ना दबाते ना कुछ वो आदमी खुद ही देखता है कि ये दिक्कत मेरे को किस कारण से हुई तो यहां पर इंफॉर्मेशन है ही सूचना दे ही रखा है है ना हम सब अपने भ्रम से दुखी हैं थोड़ी देर में वो ध्यान देकर ढूंढ लेता है कि कौन सा भ्रम के कारण मेरे को दिक्कत हुई है ना और दिक्कत हुई उसका कारण यह निकला और उसका निवारण करने जाते हैं वो खुद ही निवारण करता है नहीं होता है तो जिससे दिक्कत हुई उसके पास जाता है कि भाई मेरे को तेरे साथ ये दिक्कत हो रही है काहे और तू हेल्प कर दे थोड़ा तो वो मिलके हेल्प कर देता है अगर उससे भी हल नहीं होता है तो तीसरा एक और थ्री टीयर न्याय है यहाँ पर ये दो टीयर फेल होने के बाद तीसरा टीयर है वो दोनों ही अपने में से एक बढ़िया आदमी को पहचाने रहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचाने रहते हैं उसके पास चले जाते हैं उसके बाद जाने के बाद उसकी दिक्कत खत्म दोनों का दिक्कत खत्म हो जाता है इस प्रकार से अब दिक्कतों को सदा सदा के लिए विलय कर दिया जाता है व्यवस्था का मतलब ये है सबको सब समझदार हो जाएंगे तो व्यवस्था क्यों चाहिए ऐसा होता नहीं बच्चे पैदा होते रहेंगे है ना कोई समझता रहेगा कोई थोड़ा समझा कोई ज्यादा समझा कोई आगे चल के वापस उसका ब्रेन खराब हो जाएगा वो फिर पागल जैसे बिहेव कर सकता है कर ही सकता है कई बार करते ही कोई रोगी होगा कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा ये सब तो रहेगा ही ना ये उटोपिया की बात नहीं है कि सारे समझदार हो गए जी अब सारे समझदार हैं तो जो ठीक ही करेंगे तो फिर व्यवस्था की बात ही नहीं है वो जो करेंगे वो न्याय ही है ऐसा नहीं होता है ये सब ये सब नहीं है महाराज ये सब मत सोचिए सोचना ऐसा पड़ता है कि सारे समझदार कैसे हो जाए उसकी निश्चित प्रक्रिया क्या है और समझदारी पूर्वक जीने की प्रक्रिया क्या है तो उसमें एक बच्चे से लाकर बुजुर्ग तक आज पैदा पैदाना से लाकर मलने वाले तक के लिए है ना एक निश्चित तरीका जीने का बनता जाता है कुछ लोग उसको समझते रहते हैं कुछ लोग उसको समझे रहते हैं कुछ लोग आगे चल के समझेंगे इस प्रकार से ये आराम से चलने वाली बात यह बात समझ में आई तो ये जादू की छड़ी नहीं है क्या आदमी को एक दिन में समझदार बना दिया और वो अब हो गया जी इसी व्यवस्था में कोई समझदार रहता है कोई समझदारी के करीब रहता है कोई समझदार होने के क्रम में रहता है वो आदमी बदलते रहते हैं मरते रहते हैं पैदा होते रहते हैं कौन सी बड़ी बात मरेगा ही मरेगा आदमी तो है ना एक आयु है उस पर नियम लागू है तब तक कई लोग समझदार हो जाते हैं चूंकि ऐसा तो वहां भी होना चाहिए था मगर वहां पर हम जिस चीज का अनुकरण कर रहे हैं वह खुद ही सिद्धांत अपने आप में इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट सो द ऑब्जर्वेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस We आर नॉट गेटिंग राइट थिंग्स इन अवर ऑब्जर्वेशन हाँ जी भैया भैया जादू छोड़ी है बिल्कुल बिल्कुल तब तक उम्र हो लेती है हाँ जी भैया ये संयम के ऊपर पूछना था कि संयम आज के लाइफ मतलब ऐसा हो गया है आ, इस व्यवस्था में रहते रहते कि हर चीज जल्दी चाहिए हाँ कि जल्दी सब जल्दी पैसे कमाए जल्दी ये करें जल्दी वो बहुत सारा दे दिया तो संयम कैसे रखें उसके ऊपर संयम रखने का मतलब होता है मजबूरी संयम रखने का मतलब मजबूरी संयम होता है करना नहीं है कैसे होता है प्रीति दीदी कुछ जाला नीचे वर्ती नहीं नीचे खाली खाली क्या बोलते हैं चलो ठीक तो जैसे एक पेड़ में लगाते हैं आप एक आम खाते हो और बच्चे को बता दो कि आम की गुटली लगाने से पुनः पेड़ लगेगा बच्चे में संयम नहीं रहता है आप में संयम रहता है क्यों क्योंकि आपको पता है कि पेड़ लगने की प्रक्रिया क्या है तो संयम कहां से आया करना पड़ा या संयम हुआ प्रक्रिया का ज्ञान बराबर संयम देखिए क्या बात है महाराज क्या बात है प्रक्रिया की स्पष्टता हो जाने से आदमी संयमित रहता है प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है आदमी आवेशित रहता है आपको कोई चीज जल्दी क्यों होनी चाहिए कोई काम जल्दी हो सतह जल्दी होना चाहिए कोई काम धीरे हो सकता धीरे होना चाहिए इसका मतलब जिसकी जैसी प्रक्रिया है वैसी हम अपेक्षा करने लगे हैं इसी का नाम समझ जा रही है इसी का नाम समझ जा रही है है ना कोई जल्दी होने वाली चीज़ को भी आप बोलते नहीं आराम से होने देना आराम से क्यों होने देना भाई कोई आराम से होने वाली चीज़ को बोले नहीं जल्दी कर है ना जैसे रोटी बनाना वो जल्दी हो सकता है काम और एक आदमी को एक मानव को इंसान बनाना ये जल्दी का काम है यह आराम का काम हो सकता है समझदारी आराम से सुविधाएं खटाखट फटाफट ठीक है ये बात तो संयम करना नहीं है कोई संयम को करने की जरूरत नहीं है प्रक्रियाओं का अध्ययन कर लीजिए अपने आप ही संयम रहता है जैसे मुझे पता है कि सात दिन की शिविर में मैं कितना भी चिल्ला लू आप कितना भी अपना कान खोल के बैठे रहे हैं क्या क्या हो सकता है मुझे पता है कितने भाग में होता है क्या होता है मुझे पता है उसकी प्रक्रिया से हम गुजरे हुए हैं है। इसलिए हमको सही हम रहते हैं ठीक ठीक है ना ये बात आज आपको समझ में आया कुछ ध्यान में आएगा कुछ, कुछ ध्यान में नहीं आएगा कल आप आधे लोग जाके भूल जाएंगे उसी में खो जाएंगे और वहाँ जा लग रहा था वो अच्छा यहाँ जा लगता है ये अच्छा है कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं है ये खो जाएंगे कोई कोई कोई ध्यान में रहेगा कि यार वहाँ अच्छा लगा था इसका मतलब कुछ अच्छा होगा चलो दोबारा चलते हैं तिबारा समझते हैं चौबारा समझते हैं उसमें से कुछ लोग विकल्प में आएंगे, उसमें से कुछ लोग अध्ययन में आएंगे, उसमें से कुछ लोग अभ्यास में आएंगे और जो अभ्यास में आएंगे उनको सबको योग्यता आएगी 100 परसेंट लोगों को लेकिन अभ्यास तक आने में ही यदि 100 परसेंट नहीं आए तो उसमें हम क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने कि आज नहीं आएंगे दस साल बाद आएंगे इस जन्म में नहीं आएंगे अगली सर यात्रा में आएंगे सारी विद्या को पढ़ने समझने के बाद या सारा अभ्यास जो भी हम बोल रहे हैं जब हाँ लोग यहाँ रहने आ जाते हैं हाँ फाइनली परिवार के साथ हाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ लोगों में आपस में कभी भी या बिल्कुल मैं तो बोलता है होता है भैया ही मैंने तो लेकिन पहले देखिए कैसे अंतर आता है वो देखिए मेन तो प्रक्रियाओं को समझने की बात है। पहले जब भी वो झगड़ा करते थे आप भी करते थे तो आप फाइनली निष्कर्ष में यह पहुंचते थे, थे कि सामने वाले की गलती है यहां पर जब भी कोई किसी का लड़ाई हो जाता है झगड़ा थोड़ा बहुत खिन्न जरा सा भी माइनर सा भी होता है तो उसको तो हम झगड़ा ही मानते हैं है ना उसके तुरंत बाद आधे घंटे बाद उससे पूछता हूँ क्या हाल है बोलता ठीक है समझ गया मेरी गलती से हुआ था हम किसी को नहीं बोलते तो पहला चेंज तो ये आया कि आदमी यहाँ जब भी दुखी होता है तो अपने दुख का कारण पहले भ्रमित परंपरा में वो दूसरे को मानता था अब वो यहाँ पर अपने में अयोग्यता को मानते हैं जेन्यून बात कर रहा हूँ यहाँ रहने वाले किसी से पूछ लीजिए फिर उसकी अगली बार फ्रिक्वेंसी लड़ने की झगड़ने की थोड़ी कम हो जाती फिर भी अयोग्यता होगी तो लड़ाई हो जाएगी क्योंकि क्रोध का मतलब ये अक्षमता है जितने भाग में भी रहेगी उतने भाग में होगी होगी ऐसे कर करके कर धीरे धीरे धीरे धीरे है इस जगह पहुँचता है कि लड़ने के पहले उसको समझ में आता है एक समय कि अगर इस दिशा में गए तो लड़ाई होगी फिर उसके बाद और आगे संयम बनता है कि उस, उस दिशा में जाना ही नहीं है वैसे सोचना ही नहीं है और ये ऐसे मैंने देखा साल दो साल में लोगों के काफ़ी ग्रोथ हो जाती है है ना? कई सारे ऐसे भी होते हैं कि उनके ग्रोथ रेट कम होता है सब तरह के लोग होते हैं ठीक तो कोई नाराज़ हो गया वो कोई मुद्दा नहीं हमारे पेट में दर्द हो जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है उस दर्द का ठीक से इलाज हो जाने का नाम व्यवस्था है, है न तो व्यवस्था को उ ना माना जाए इसमें बालक होंगे गलती करेंगे अभी वो नया माइक है यहाँ से किसी ने सीढ़ी पे बच्चे छोटे लेके चले गए गिर गया रो रोकर पटा पटा टूट गया अभी हम तीस हजार का लाए थे टूट गया जी ऐसे ही कुछ और किसी का दिल टूट जाता है उसको कैसे हम संभाल लें वापस कैसे हम उसको वापस बिना गठान बांधे उस धागे को फिर से इतना सुंदर बना ले इसी का नाम शिक्षा और व्यवस्था है ना और ये पीढ़ी दर पीढ़ी फिर बहुत अच्छे से और बढ़िया से और बढ़िया से करते हैं जैसे हम बड़े लोग जितने हैं उनका ग्रोथ रेट बहुत ही कम है हमारे से जो हमारे बच्चे हैं उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है उनसे छोटों का ग्रोथ और ज़्यादा है और उनसे छोटों का ग्रोथ और ज़्यादा है अभी वो भाई ये दीदी बैठी अभी मैंने इनसे पूछा कि जो बच्चे आप यहाँ लेके आई थी वही लेके जा रही गुरुकुल में तो ये बोल रही जब वो आए थे भैया उनमें तो क्या क्या था और अभी तो वो अपने आप बदल बदल गए ऐसा लगता है जबकि जबकि कोई बहुत इसमें अलग से प्रयास नहीं किया गया है ना एक अच्छे वातावरण में बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं है ना तो ये दिखता ही है जितने बड़े ग्रो करते हैं उससे ज्यादा ग्रो बच्चे करते हैं ऐसा नहीं कि बड़े में ही कोई संभावना नहीं है हमने देखा जितनी उम्र कम उतना जो ग्रोथ रेट ज्यादा है नेचुरली है, है।, है प्रकृति से जितनी बातें कर रहे सब नेचुरली है हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं इसमें हाँ जी और निपट लीजिए जो प्रश्न हो फिर बंद करेंगे इसको हाँ एक प्रश्न और था कि जैसे जो चीज़ हमारे पास आ जाती है जो चीज़ हमें मिल जाती है तो उसको कम आँखने की प्रवृत्ति इसमें फिर वो समझदारी वाली बात आ जाती है लेकिन फिर भी ऐसा हमेशा क्यों जो होता रहता है कि जो दूसरी चीज़ जैसे बोलते हैं is greener on the other side साइड उसको so दूसरी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है अब जैसे हम हाँ बताओ यही ये बहुत बढ़िया है अदर साइड ग्रास ग्रीन दिख रही ऐसा नहीं है हमारे पास में आने के बाद पहले हम ये मानते रहे कि ये सुविधाओं को मैं पा जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक मेरे पास वो सुविधा नहीं पहुंची थी हमारी मान्यता थी कि इन सुविधाओं को घास को पाकर घास खाके हम सुखी हो जाएंगे घास हमारे पास आ गई खा लिया हम सुखी नहीं हुए तो हमको समझ में आ गया कि घास में सुख नहीं है सुविधा में सुख नहीं है ब्रह्मवश क्या होता है हमारे हिस्से में जो सुविधा आई हमको लगता है शायद उस सुविधा में कमी थी इसके कारण हम सुखी नहीं हुए जा उससे बेहतर सुविधा होना चाहिए है ना और दूसरे लोग सब अपने आप को सुखी होने का दिखावा करते हैं और भैया क्या हाल है सब बढ़िया चल रहा है मैं किसी से पूछता हूँ क्या चल रहा है बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहा है मैं बोलता है क्या बढ़िया चले जरा बताओ क्या बढ़िया चल रहा है एक एक बात बता दो जो बढ़िया चल रही भैया आपके सामने बोलने में डर लगता है कि बढ़िया चल रहे हैं तो हम ऐसा दिखाते रहते हैं दूसरों को किया बढ़िया चल रहा है है ना तो इसलिए हमको लगता रहता है भ्रमवर्ष कि सुविधा में सुख नहीं है बल्कि मेरे पास जो सुविधा आई है उसमें सुख नहीं है दूसरे के पास जो है उसमें शायद हो अभी हमको समझ में आ गया कि सुविधा में सुख ही नहीं है ग्रास धिस साइड और अदर साइड इज नॉट है हैप्पी ग्रास ये समझ में आ गया ठीक है ना समाधानी वो चीज़ है जो धिस साइड एंड अदर साइड बोध साइड ग्रीन ठीक है चलिए और कोई बात बताइए हाँ जी जी एक छोटा सवाल है कि जो हाँ। निर्णय लेने का समझदारी कैसे बढ़ाए निर्णय लेने का समझदारी कैसे बनाए अभी आप जो निर्णय लेते हो यू आर कंसीडरिंग फ्यू थिंग्स एज अ राइट थिंग सर्टेन है कंडीशंस कोई फैक्ट को ध्यान में रखकर आप निर्णय लेते हो हाँ या ना है ना? <coughs> तो यूर डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टन रियाल्टीज एंड देट आई एम सेंग इज पार्शल सिंस यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फुल रियालिटीज सो यू आर कंसिडरिंग द फैक्ट है ना बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स नॉट ऑन द कम्प्लीट थिंग्स जैसे मानव के बारे में जो भी निर्णय लेना होता है हम मानव को शरीर मानते हैं तो सुविधा के बारे में निर्णय लेते सुविधाओं में फिर अच्छी सुविधा रूप के आधार पर मानते हैं दाम के आधार पर मानते हैं जितना हमारे को पता है उतने आधार पर निर्णय लेते हैं अगर पता ही अधूरा है तो निर्णय की क्वालिटी अपने आप ही गड़बड़ जाती है यदि आपको मानव के बारे में विस्तार से पता है मानव समाधान से सुखी होता है न्याय से सुखी होता है मानव में मैं है शरीर है मैं कहाँ से है शरीर कहाँ से है जितनी जितने कंपोनेंट आपको पता लगाते हैं पूरे सिस्टम में है उन सारे कंपोनेंट को ध्यान में रखकर जब आप निर्णय लेते हो तो देन तो तो योर निर्णय इज वाइज इज राइट है ना इंस्टेड ऑफ राइट इट इज वाइज ये बात समझ में आई है ना जैसे अभी तक हम क्या सोचते रहे मानव के समृद्ध होने को हम सोचते रहे है ना प्रकृति का समृद्धि हमने कंसिडर ही नहीं किया तो अधूरा कंसिडरेशन हो गया तो मानव को समृद्ध करने के प्रकृति का शोषण हो गया प्रकृति के शोषण हो जाने के बाद हम ही शोषित से महसूस हो रहे हैं। अब अब यह समझ में आया कि मानव के समृद्ध होने के लिए प्रकृति का समृद्ध रहना जरूरी है एक परिवार के लिए समृद्ध रहने के लिए आने को परिवार का समृद्ध रहना जरूरी है अब समृद्धि को हम पूरी है ना पूरे सिस्टम के साथ एक आइसोलेशन में ले जाते हुए है ना कंप्लीट कंप्लीट फैक्टर के साथ सोचने जाते हैं तो ये जो भी निर्णय होगा ये सारा निर्णय अब वाइज निर्णय होगा ज़्यादा व्यवहारिक होगा सफलता के करीब होंगे इसमें भी कोई एक आध छूट जाएगा तो एक फिर गलती हो जाएगी फिर इन कंसिड्रेशन को और ध्यान देंगे कि और क्या क्या चीज़ें सोचना चाहिए चीज़? जैसे जैसे गाय के साथ अगर हम सोचते हैं तो पूरा एक सर्कल है गाय है गाय का बच्चा है घास है खेत है है ना खेत का स्वास्थ्य है खाद है एन्वायरमेंट है आदमी का समृद्धि है मेहनत है घर उसका परिवार है आदमी का बच्चा भी गाय का बच्चा भी आदमी का बच्चा भी ठीक आदमी के शरीर का स्वास्थ्य है तो गाय के शरीर का स्वास्थ्य है धरती का स्वास्थ्य है ये सब फैक्टर्स को अगर एक बार में बैठ कर सोचोगे और इसमें जो जीने का सही तरीका निकलेगा उसी को कहते हैं हर एक फैक्टर को जीने देकर जीना ही सही निर्णय है तो यदि गौशाला गोपालक सुखी है वो तभी सुखी है जब गाय सुखी है बच्चा सुखी है घास सुखी है मट्टी सुखी है खाद सुखी है है ना आदमी का स्वास्थ्य सुखी है मानव सुखी है तो ये सब सुखी है और मानव सुखी नहीं है तो कोई भी इसमें सुखी नहीं है हो गया सही डिसीजन हो गया तो कंसीडरिंग ऑल स्टेक होल्डर उनके सबके जीने देकर जीने की योजना बनाइए तो आप भी सुखी रहने वाले हैं। हाँ जी आराम से इमोशनल लॉजिकल लॉजिकल डिशीजन इमोशनल और लॉजिकल क्या चीज है है ना हमको लगता है कि लॉजिकल चलेंगे तो इमोशनल छूट जाएगा इमोशनल चलने जाएंगे तो सोशल छूट जाएगा सोशल करने जाएंगे तो है ना सेंसुअल छूट जाएगा फाइनेंस छूट जाएगा इकोनॉमिक छूट जाएगा ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा है ना ये भी वही मुद्दा सेम टू सेम बात कोई भी तर्क लॉजिक जो है वो किसी व्यवहार की पूर्ति के लिए होना है या व्यवहार की आपूर्ति के लिए होना है लॉजिक इस टूल यू कैन यूज योर लॉजिक एनी वेयर एवर यू वॉन्ट ओके तो लॉजिक एक टूल है आपको जहाँ लगाना वहाँ लगा लो तो पहले यह तय करो लॉजिक को व्यवहार के लिए लगाए न्याय के लिए लगाना है कि अन्याय के लिए, लिए लगाना है तो सारा लॉजिक व्यवहार में आएगा है ना उसको सरेंडर करना पड़ेगा लॉजिक टू बी सरेंडर फॉर व्यवहार और जब व्यवहार की पूर्ति होगी तो भावनात्मक पूर्ति होगी कि नहीं होगी व्यवहार की पूर्ति होगी भावनात्मक पूर्ति होगी भावनात्मक पूर्ति होगी तो तृप्ति होगी होगी है ना तो इस प्रकार से फिर हम समृद्धि की तरफ जाएंगे तो ये सब कनेक्टेड चीजें हैं हम अभी तक क्या मानते हैं ये परस्पर विरोधी है लॉजिकल हम चलेंगे तो इमोशन छूट जाते हैं बल्कि सारा लॉजिक लगाने वाले हम हैं यदि संबंध को महत्व देते हैं तो सुविधा और तर्क दोनों को हम संबंध के लिए नियोजित करेंगे और संबंध को महत्व नहीं देते हैं तो सारी सुविधा तर्क को हम किसी भगवान के नाम पर सरेंडर करेंगे या तो या तो अध्यात्म के नाम पे करेंगे या राष्ट्र के नाम पे करेंगे या भोग के नाम पर करेंगे तो छोटी चीज बड़े में समर्पित होनी है क्या होनी है कार्य व्यवहार में समर्पित होना है लिख लो चाहो तो कार्य व्यवहार में समर्पित होना है व्यवहार विचार में समर्पित है और विचार अनुभव में समर्पित है और अनुभव जो है अस्तित्व में समर्पित है इस प्रकार से कोई इसमें परस्पर विरोध नहीं है ठीक है ये बात ये बात पूरी हो गई और कोई प्रश्न कुछ जैसे पुराने समय में भारत के बारे में ही ज्यादा पढ़ते हैं या सुनते हैं जी भैया लगभग हर गांव इंडिपेंडेंट होता था ऐसा अनुभव में कम है लेकिन जानकारी सुना, सुना है ठीक बात की हर गांव में जुलाए होते थे हर गाँव में जूता बनाने वाले लोग होते थे मैं उसको रूढ़ जाति व्यवस्था के नजरिये से नहीं डिस्कस कर रहा ठीक बात है स्वायत्तता की नजरिए से देखें तो ऐसा था हाँ हाँ और अनाज फल दूध सब्जी गांव में ही मिल जाता था और डिपेंडेंसी बहुत कम थी गाँव के बाहर से सामान लाने पे और अभी जैसे हम नई व्यवस्था की बात करें इस, इस व्यवस्था की बात करेंगे तो इसको नई व्यवस्था के रूप में ही समझेंगे ठीक है इसमें इसमें ऐसा कुछ सोचा गया कि भाई डिपेंडेंसी माने अगर हमें बाहर से बहुत चीज़ें एक्सचेंज करनी पड़ रही हैं या अपने पास जैसे कुम्हार होता था पहले बर्तनों का तो सप्लाई गांव से गांव में लगभग हो ही जाता था अभी भी मैंने देखा गांव में इन्हीं दिनों पंद्रह बीस दिन पहले खड्डियाँ लगी हुई हैं घरों में और लोग कपड़ा बुनते हैं और फाइन क्वालिटी का कॉटन वो तैयार कर रहे हैं अभी देखा मैंने इन्हीं दिनों में इसका मतलब आ, हम क्योंकि दूर ही रहते हैं हमें तो मिल से ही कपड़ा आता समझ में आता है और मेरे को बाई चांस ऐसा मौका मिला एक्सपोज़र मिला गाँव में गया ट्रैवल किया तो अभी भी कपड़ा बन रहा है तो हमने जो व्यवस्था नई सोची इसमें इन सब चीजों को कहीं शामिल करेंगे या हमें लगता है कि अच्छा मेरे को ये भी लगता है कपड़ा किसी ने बुना उसको रोजगार भी मिल गया मशीन नहीं चलाई उसने शोर शराबा भी नहीं हुआ एनवायरमेंट पे बोझ तो पड़ा जो भी हम काम करेंगे एनवायरमेंट से आना ही है लेकिन मिनिमम बोझ पड़ा मिनिमम का मिनिमम का कोई इलाज नहीं है वो अवॉइड हम कर नहीं सकते वो तो होगा ही तो नए मॉडल में इन सब चीज़ों के लिए कुछ सोचा गया बहुत ही बढ़िया देखिए ये कह रहे हैं कि ये गाँव जो है अपने आप में स्वायत्त है कुछ चीज़ें जो जैसे आहार आवास के जो दो मुद्दे हैं आहार छः तरह की सुविधाएं चाहिए होती है आहार आवास और छोटे मोटे साधन दूरगमन दूरदर्शन और दूर श्रवण धरती पर किसी भी मानव के लिए सिर्फ छः तरह की सुविधाएं तीन तरह की अत्यावश्यक कैटेगरी में आहार आवास अलंकार और तीन तरह की जो हैं वो है न अत्यावश्यक होने पर कभी कभी जरूरत रेगुलर बेसिस पर उसकी जरूरत नहीं है तो आहार में पूर्ण रूप से स्वावलंबी हम एक गांव के स्तर पर हो सकते हैं है ना? हमको अपने गांव में कोई चीज़ बाहर से ला के खानी नहीं है क्योंकि इसका एक सिद्धांत भी है रीजनल ही चीज़ें हमारे शरीर के लिए अनुकूल जाती हैं एक क्षेत्र में 100-200-150 किलोमीटर में 150 किलोमीटर में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती हैं उचित होती हैं अब जरूरी नहीं कि हिमालय का सेव ला के खाया जाए कोई दवाई के रूप में ये रिकमेंड करता होगा तो खा लेंगे अब ये ये ये स्लोगन ठीक नहीं कि हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए रोज एक एप्पल खाने की ज़रूरत है हमारे यहाँ जो अमरूद होता है मैं देखा वो भी इतना ही बढ़िया पौष्टिक होता है और बढ़िया स्वास्थ्य को प्रदान करता है हर जगह में कुछ ना कुछ पाया जाता है राजस्थान में गया तो देखा कि लगता है कि वनस्पति नहीं है इतनी कम जगह में मैंने कहा कि इतना सारे जानवर कैसे रहते हैं भाई तो जाके अध्ययन करने समझ में आया कि वो तो वहाँ पर एक एक झाड़ी उगती उसी भी रहते हैं क्या झाड़ी उगती भाई गुआर और गंवार को देखने जाओ तो इतनी रिच इतनी न्यूट्रिशन, इतना प्रोटीन का, है ना वो गंवार गजब चीज़ है भाई वो गंवर खा के सब ऊंट जिंदा है अब वो ग ऊँट कोई को रोटी खिलाने की यहाँ से गेहूँ ले जाके वहाँ खिलाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसका मतलब हुआ कि हम सब रीजनल लेवल पर इन चीज़ों को पहचान सकते हैं उत्पादित कर सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है हालांकि धीरे धीरे अभी ये सब परंपराएं हमारे यहाँ जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है इनको बचाया जा सकता तो बचाना चाहिए एक तो ये बात दूसरी बात ये है कि ये जब इतनी अच्छी थी तो ख़त्म कैसे हो रही है? क्या ये सब जो लोग पेरे करते थे वो सब समझ के कर रहे थे इसको कई बार हम कुछ काम करते हैं आवश्यकता से करने लग जाते हैं समझदारी से नहीं करते समझदारी से करते, समझदारी से करते हैं तो समझ की परम्परा बन सकती है जैसे मैं देखता था मैं छोटा था तो हम किसी के मा, मामा जी के गांव में एक बार गए तो मैं देखा सारे के सारे लोग मिलके के वहाँ दस दिन पहले किसी के शादी थी तो सब लोग जाते थे क्या करते थे वो जाके मैं पूछा था क्यों जाते हैं आप लोग शादी दिन चलेंगे ना अभी क्या काम अरे नहीं तो सब लोग एक ही बात बोलते थे कि अगर हम उनके यहाँ शादी में नहीं जाएंगे काम करने तो हमारे यहाँ शादी होगी तो कौन काम करने आएगा तो चक्की पीसते थे कोई ना वहाँ पर खाना बनाने जाता था कोई कुछ करने जाता था टेंट होते नहीं थे सब अपने घर से रजेगा जी लेके एक दूसरे जाते थे तो ये सारा सामान हम अपने घरों से ले जाके कर वहाँ देते थे और सबसे मैं पूछता था वो बोलते थे देखो यदि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा तो मुझे लगता था उसमें कि एक मजबूरी की फीलिंग आती थी कि हम ये किसी सिचुएशन में हैं तो कर रहे हैं उसमें हमारा बहुत च्वाइस ऐसा नहीं अच्छा ये आगे क्या हुआ जैसे टेंट व्यवस्था आई अंग्रेज़ चले गए बहुत साल की बात बता रहा हूँ मैं तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज करके गए टेंट की व्यवस्था आई गांव गांव में टेंट मिलने लगे अब कोई नहीं जाता जी आप सब शादी में वहां पर भी ड्रेस चेंज करते रहते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमारे जीने में अभ्यास में सही थी समझ में ठीक से आई नहीं तो हम बचा के रख नहीं पाए अगर समझ में ठीक से आई होती तो हम बचा ले जाते एक तो ये बात ठीक है ना तो आज भी अगर हम समझदार होते हैं तो हम इन सब अच्छी चीजों को मैंने बताया हमारे पिताजी की है उनको रिवाइव कर सकते हैं यदि अभी हम जग जाएं तो मजे की बात ये जैसे वो भैया करें आज भी इनके कोई कोई अंश जो है हमारे घर परिवार में गाँव में समाज में कहने के उपलब्ध है जल्दी से इसको रिस्टोर किया सकता है जैसे मेरी उम्र के लोग या हम मेरी उम्र से मतलब तो हमने तो वो देखा नहीं हमारे पिताजी की उम्र के जितने लोग होंगे उन सब वो देखा है अभी तो वो सब लोग अभी गए नहीं हैं जो जो एक अच्छे अभ्यास हैं उनको बचा सकते हैं अब आ गया आवास अलंकार ये जैसे जैसे चीज़ें हैं ये अब बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की ज़रूरत है जैसे पहले के घर मिट्टी के होते थे सिर फूटते थे आंख फूटती थी छोटे छोटे घर होते थे उनमें कुछ अच्छा ही थी गर्मी सा लेकिन बहुत सारे असुविधाएँ भी थीं साँप ऊपर से टपक लिया बारिश हुआ तो दिवाली गिर गया है बाढ़ आया कहीं पानी आया तो वो घर में घुस गया तो इनमें जो दिक्कतें थीं अब इनको हमको धीरे धीरे धीरे धीरे समझ रीजनल बेसिस पर इनको कैसे हम इनकी टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे ये सब करेंगे ये सब, करेंगे, सब का आगे का काम है सुखी होने का काम पहले भी नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ है ये सारा कार्यक्रम पहले सुखी होने का फिर अपनी तकनीक को पहचानने का जो परंपरा में अच्छा है उसको बनाकर रखना चाहिए है ना हमारे बच्चे खुद अभी मट्टी के घड़े बनाना सीख रहे हैं <coughs> गोबर की पेंटिंग लगी है आपने देखी ना दीवार को दो पेंटिंग लगी है देखिए है ना अभी इतनी सुंदर पेंटिंग गोबर की लग सकती है जो दस हज़ार में खरीद कर ला लगाएंगे क्या चीज़ लगा एक हमारे परिचित उन्होंने बनाया यहाँ के ट्रेनिंग दिया हमारे बच्चे अभी कपड़े बनाना सीख रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे कंप्यूटर चलाना भी जानते हैं और सॉफ्टवेयर भी लिखते हैं तो हो सकता है कोई अंश में उसकी भी जरूरत है ये नहीं है कि बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन उसके बिना हम भूखे मर जाएंगे ऐसा नहीं ये पक्का है गेहूँ के बिना हम भूखे मर जाएंगे ये पक्का है तो उसकी भी जरूरत है और, और समझदारी की बात को फैलाने के लिए अब कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी तो सर्दी कर लेंगे इस प्रकार से बहुत कुछ अच्छा परंपरा में है लेकिन वहां पर विनिमय ठीक से नहीं होता था ये भी ध्यान दे दो तभी हमने वो बदल दिया वो विनिमय था मजबूरी का विनिमय उसमें श्रम का मूल्यांकन नहीं था लोग है ना एक माचिस की डिब्बी देते थे और पांच किलो काजू लेकर भाग जाते थे और पांच किलो काजू आदिवासी देकर एक माचिस डिब्बी लेकर खुश होता था नहीं ये व्यापारी लोग करते थे व्यापारी लोग तो करते थे अभी भी करते हैं उनसे हाँ और गाँव में भी भैया है ना मैं देखता था ना किसी काम को करने में कितना मेहनत लगा है उसका आकलन नहीं था तो ठीक से विनिमय नहीं, नहीं होता था खेती के उत्पादन का एक भाग नाई को जाएगा दो भाग लोहार को जाएगा तीन भाग इसको जाएगा चार भाग उसको जाएगा ऐसा कर करके हमने एक जनरल डिवीजन बनाए थे उसमें न्याय जैसा नहीं हो पाता था है ना काफी कुछ ठीक होता था लेकिन असंतुष्टि थी सही उसमें क्योंकि सुविधा में सुख नहीं है जब तक समाधान को इंश्योर नहीं करते हैं अच्छी परंपराओं को बचा कर रखना संभव नहीं है तो इसको करेंगे तो ये इसको बचाएंगे अपन बिल्कुल मानिए अभी हम लोग जो घर बना रहे हैं मट्टी के घर बनाने की सोच रहे हैं अच्छा। लेकिन मट्टी घर ऐसे नहीं हाँ। कि पानी आए फिर गिरो फिर ये काम हमारा मट्टी लपेटते रहो <laughs> तकनीक थोड़ी बढ़ाएंगे कुछ उसको ऐसा करेंगे कि हमको ये सब दिक्कतें नहीं झेलना पड़े मेरे को लगता है विज्ञान के साथ समय के साथ कुछ बहुत अच्छी चीजें आ गई बिल्कुल जैसे सोलर पावर बिजली हाँ पहले कहाँ थी ये बिल्कुल और जैसे वाटर रिचार्ज पहले इसकी कल्पना कम थी ये जो गांव हम लोग वहाँ बसा रहे हैं आपकी जानकारी ले हाँ, अच्छा, तो हाँ। लेकिन वहाँ शुरू से ले ही नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ, तो कितनी मतलब हंड्रेड परसेंट सोलर पावर सोलर पावर बायोगेस पावर और गेसीफायर पावर से हम काम शुरू कर रहे है ये कोई बहुत बड़ा मुद्दे नहीं है ये हम कर ले जा रहे हैं थोड़ी ये समाज में उपलब्ध है खाली हमको तो संजोना है समाज में उपलब्ध है लेकिन लोग नहीं है न्याय सेंस आ जाए तो ये जितनी ये जितनी अच्छी चीजें इनको हम ऊपर लेके आ जाएंगे सेंसिबिलिटी उनकी प्रॉफिट की तरफ है जैसे मैंने गोबर गैस बनाया मेरे को कम से कम हजार लोग बोल चुके हैं तो बेवकूफी का धंधा है गोबर केस बनाया साढ़े लाख रूपये खर्चा किया ठीक साढ़े तीन लाख रुपए खर्चा हुआ और वो भी जो बनाने वाला था टोपी बना गया एक लाख रोड लग गया साढ़े चार लाख रुपए में बना हो है ना और दस आठ दस साल पहले बनाया ठीक उस समय हमारे यहाँ पर जो एलपीजी हमको चाहिए होता था, था एक या तो दो सिलेंडर चाहिए रहता था तो लोग बोलते थे दो सिलेंडर प्रति माह कितना हुआ हज़ार रुपया उस समय तो भी नहीं तीन में कितने में आता था तीन सौ रुपये तो छः में आता है तो बोले हज़ार रुपये भी जोड़ लो तो तुम्हारे ये साढ़े लाख का भी इकट्ठा होने वाले है ना होंगे होंगे ठीक उसके बीच में एक एक और लफड़ा हो गया हम गोबर से बिधरती के नुकसान पहुंचाए इसका प्रोफिट से सीधा लेना देना है टोटलिटी में टोटलिटी में क्योंकि एक तो हमारे को जो खाद डालना है खेत में वो ठीक है वो गोबर हमारा पहले ही प्रोसेस हो गया उसका मीथेन निकल गया दूसरा हम डिपेंडेंट नहीं one one देखते है। हाँ। हम बात कर रहे हैं किसी अपन, है। है ट्रांसपोर्ट किया पूरे दुनिया में ले गए इंडिया में ले गए पेट्रोल फूका आज भी जितने जानवर हमारे गाँव में उपलब्ध है आज भी जितने उपलब्ध है यदि उन्हीं के साथ हम गोबर गैस बायोगैस प्लांट को लगा दें मैं सोचता हूं कि पूरे गांव की बिजली का प्रबंध गोबर गैस से हो सकता है आज हमारे पास जितनी खेती है उसके मेड पर हम छोटे छोटे वृक्ष लगाते हैं तो हमारे सभी में ईर्धन का प्रबंध बायोगैस से हो सकता है या गैसीफायर से हम चला सकते हैं तो कोई इसमें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ये तो सब बिजनेस है बड़े बड़े जिस जो ये सब चलाते रहते हैं और पहले लाइन में आपको पढ़ाते हैं कि दे आर नॉट वायेबल सोल्यूशन वॉट दे आर सेंग हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया हुआ हूँ उसमें क्लास फाइनल ईयर में एक पढ़ाते हैं रीनबल है ना एनर्जी सोर्सेज इतनी मोटी किताब होती है मतलब इतने सारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो सब के ऊपर पहला एक पार्ट होता है इतना बड़ा स्लोगन लिखा रहता है कि ऑल दीज आर द र्यूएबल सोर्सेज नॉट इकोनॉमिकल नॉन वाइबल है ना ये पहले पढ़ाते हैं तो किसी भी इंजीनियर से आप बात करोगे वो बोलेगा वो ठीक है लेकिन इज नॉट वाइबल सी इट्स नॉट वाइबल है ना वो ये बात करेंगे है ना उसमें बहुत कॉस्ट लगती है ये लगती है वो लगती है ये सब हमारे को जैसा पढ़ा दिया गया है है ना वैसा हम करने लगे आपने जो बोला ना कि भाई राजस्थान में कैसे जानवर पालते हैं हाँ। अगर हम जयपुर जाएं या वो और जाएं आगे राजस्थान हाँ। में मैंने ये देखा हरियाणा पंजाब में जाओ हाँ। तो खेतों में पेड़ नहीं है हाँ जी दूर दूर तक खेत है गेहूं हो रहा है पेड़ नहीं है पेड़ वो रखते नहीं काट गए काट देते बोलते इसमें चिड़िया बैठती है ये होता वोता छाया होती उत्पादन नहीं होता मैं राजस्थान गया मैंने देखा खेतों में इतने पेड़ हैं इतने पेड़ हैं कि सबसे ज्यादा पेड़ अगर कहीं खेतों में दिखाई पड़ते हैं तो वो राजस्थान में हर साल वो उससे चारा लेते हैं बिल्कुल उस पेड़ को बढ़ने देते हैं उसी को काटते हैं प्रूनिंग करते हैं उसी से जानवरों को चारा मिल जाता है बारिश आती है एक फसल मिल जाती है बैलेंस रहता है बिल्कुल हमारे यहाँ देखिये कितनी सारी लकड़ी जल रही है आपने देखा खाना बना है हाँ है ना इतनी लकड़ी निकलती है सिर्फ प्रूनिंग करने से हमने जब इस जगह को लिया तो हमारे पास 100 सवा सौ पेड़ थे आज हमारे पास 400 500 600 पेड़ हैं और उनके उनमें घने होते जा रहे हैं उनमें है ना जबकि हम लोग कम कर जाते हैं काम करने के लिए तो इतना लकड़ी निकलता है और गेसी फायर आप चलाते हो तो 10 किलोवाट बिजली बनाने के लिए आपको किलो 10, hours, 10 किलो फॉर टेन आवर्स टेन किलो फॉर टेन आवर्स विल टेक ऑनली सेवेंटी के ऑफ वुड ऑनली सेवेंटी के आपको चार बार सुनना पड़ता है क्या करे सेवन टी के जी ऐसे सुनना पड़ता है तो बहुत इकोनॉमिकल सॉल्यूशन हमारे पास हैं लेकिन हमारे ध्यान तो जाए अभी तो हम तो अपनी सुविधा से ही बहा कौन काटेगा कौन उसका क्रेशर बनाएगा कौन उसको डालेगा क्योंकि हमने पूरी लाइफ को सफलता को सुविधा को ही सफलता मान लिया है हाँ उतना मान लिया है इस विधि से ये लफड़ा हो गया ठीक तो न्यायपूर्वक जीने की पहले कामना जगे वो पहले है ना मजबूरी में न्यायपूर्वक हम जीते रहेंगे जैसे एक छोटी सी बात करें कि साहब बड़े बड़े परिवार रहते थे यहाँ भी बड़े बड़े परिवार हो गए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे बड़े बड़े परिवार जो थे किसी मजबूरी में थे ईर्शा द्वेश तो वहाँ भी होती थी लेकिन उनको रास्ता नहीं था क्योंकि क्योंकि जीवनशैली चलाने का एकमात्र तरीका था वो खेती और खेती जो दादा के नाम पर थी उनकी मर्जी चलती थी और वो मरते थे नहीं रोज़ खेत घूमने जाते थे करें क्या तो दम घुड़ घुड़ के लोग वहाँ रहते थे जैसे ही डिग्रियाँ आई तो नौकरियां आई तो लोग धीरे से निकल के भागे बीबी बच्चे लेके भाग लिए किसी ने पूछ लिया रास्ते में कहां जा रहे तुम तो तो क्या जवाब देंगे फ्यूचर अरे काय का प्रॉफिट फ्यूचर दुनिया आगे बढ़ रही है हम अपने बच्चों को एक नया आकाश दिखाना चाहते हैं। इतनी अच्छी भाषा बनाई कि दादा को भी समझ में नहीं किसी को समझ में आए जा भैया ऐसे तमाम उदाहरण आप देखोगे जिनके घर में दस दस बीस बीस पचास पचास नौकर काम करते थे वो लोग छोटी छोटी नौकरी लेकर दिल्ली बम्बई भागे। काय के लिए आज़ादी की तलाश में क्या आज़ादी भाई? परस्परता में संबंध पूर्वक जीने की अवसर नहीं है एक दूसरे का गला घुट रहा है दम घुटे जा रहा है सांस लेने को मिल नहीं रहा है सोचने को ताकत नहीं मिल रही उनने कहा आधी रोटी खा लेंगे गम से किटकिट -किट से जैसे नौकरियाँ मिली सब भागे भैया अपनी पत्नी को लेकर भागे फिर आगे पत्नी को नौकरियाँ मिली वो भागी भाग रहे जिनको नहीं मिली अब वो बेचारे सोच रहे काश में थोड़ी पढ़ लेती तो यह समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं कोई मजबूरियों में भी हम सही काम करते थे अब जागृति पूर्वक सही करने की जरूरत है काम करने जाते हैं बिहार से आते हैं बहुत लोग लेबर आती है वो बोलते हैं कि गाँव में सब कुछ मिलता है कैश नहीं है मतलब ये बड़ी तकलीफ है इंसान को रुपए नकद के रूप में मेरे हाथ में कुछ नहीं आता इसलिए वो दिल्ली आके हाँ, हाँ, हाँ. नहीं, है। है नहीं, नहीं है सब लोग काम करते हैं जमा हो जाता है विनिमय केंद्र है ना बाहर से एक्सचेंज करता है चूंकि बाहर केंद्र नहीं है कोई दूसरे तो मार्केट से डील करता है इंटरम वो पैसे जो भी लाता है उससे सामान ले आता है यहाँ सामान मिल जाता है सबको जो सामान चाहिए हमको वहाँ नीचे से मिलता है कपड़े जूते कैसे कपड़े जूते भी अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं वहीं से कैसे कपड़े चाहिए सबसे बढ़िया कपड़े क्या होंगे उसको अभी अभी जो कि हम भी नया नया शुरू किए ना भागम भाग चल रही तो अच्छे बढ़िया कपड़े क्या होंगे अच्छे बढ़िया कपड़े के उत्पादक से टाई अप करेंगे अभी और मेरे को जो सबसे दुनिया का बढ़िया कपड़ा होगा कपड़ा बढ़िया का मतलब कॉटन अच्छी क्वालिटी का उसको हम लेंगे है ना हमारे विनय में अंदर हमको उपलब्ध करा देगा उसको घीरे देंगे कौन सी बड़ी चीज़ है तो पैसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है पैसा तो हमारे को सहयोगी कर सकता है एक्सचेंज में एक मीडिया हो सकता है मूल्यांकन जो है वो श्रमपूर्वक होना चाहिए पैसा पूर्वक नहीं हो सकता है एक बार मूल्यांकन ठीक हो गया मनी तो एक प्रकार का मीडिया है ट्रांसफर करने के लिए है ना उसका मूल्यांकन ठीक से करेंगे ठीक है जी नमस्कार करें धन्यवाद मै में एक चीज और थी जो मैं में है तो अपने अंदर जो विल पावर और उसको उसके ऊपर <coughs> कैसे करने समाधान समाधान समाधान समाधान ठीक है मिल गया लेकिन समाधान तो हो हो सकते हैं। समाधान multiple हो सकते हैं हैं का का मतलब एक से अधिक। एक से अधिक हर काम को करने एक निश्चित सही तरीका होगा या अनेक तरीके होंगे एक जैसे जी अगर दो तरीके हैं किसी चीज को करने के दोनों आप हाँ दो तरीके होंगे तो अगर उनमें न्याय सुनिश्चित होगा दोनों तरीके में यदि न्याय हो रहा है तो तरीका दो हुआ या न्याय हुआ या क्या तरीका हुआ तरीका दो कहलाएगा या न्याय कहलाएगा यदि न्याय हो रहा है तो ठीक ही है चाहे वो पचास तरीके से कर लो है ना और न्याय का एक निश्चित तरीका है संबंध की पहचान मूल्यों के साथ निर्वाह मूल्यांकन उभय तरफ ठीक तो मल्टीपल समाधान का मतलब यह हो सकता है कि हर दिन आपको समाधान चाहिए हर क्षेत्र में चाहिए हर दिन चाहिए हर क्षेत्र में चाहिए हर समय चाहिए हर साल चाहिए उसको बोलते हैं मल्टीपल समाधान तो ठीक है लेकिन हर काम को एक निश्चित तरीका होगा एक एक निश्चित भाषा का एक निश्चित परिभाषा होगा कि नहीं होगा उसका एक निश्चित अर्थ होगा कि नहीं होगा उसके अर्थ में एक निश्चित आचरण होगा कि नहीं होगा इसमें अनिश्चितता नहीं है हर दिन हमको समाधान चाहिए है न बच्चे को भी चाहिए बूढ़े को भी चाहिए स्त्री को भी चाहिए पुरुष को भी चाहिए रोगी को भी चाहिए स्वास्थ्य को भी चाहिए उस प्रकार से हम बोलेंगे तो समाधान अनेक हो सकते हैं और यदि ऐसे बोलेंगे तो न्यायपूर्वक तो समाधान एक ही है सही सही जीने का तरीका एक सही सोचने का तरीका एक सही व्यवहार करने का तरीका एक सही दिशा एक सही लक्ष्य एक सही कार्यक्रम एक अगर मल्टीपल है तो भ्रम है मल्टीपल है तो भ्रम है भ्रम में आदमी के पास मल्टीपल चॉइस है जागृति में राइट चॉइस है और जागृत का मतलब यह है चॉइसलेस हो जाना मल्टीपल चॉइस से चॉइस में आना और उस चॉइस में च्वाइस लेस हो जाना ही जागृति है बात समझ में आई भ्रमित आदमी के सामने मल्टीपल चॉइस, अध्ययन में चॉइस पता चली अध्ययन में चॉइस पता चली और आ, आ, हमारे को अध्ययन में अगर समझ में आ गया तो उस चॉइस में आप अपने पास कोई आप चॉइस नहीं है दिस इज द ओनली चॉइस है ना ऐसा जहाँ पहुँच गया उसी का नाम समझ जा रही है और कोई मुद्दा तो आगे मिलते हैं विकल्प शिविर में धन्यवाद नमस्कार